युसूफ़ चायोत सत्ता वरह पूरा पोख कंदा रहू पोए जे को फसुल लों तहमा जे की खाओ तेर खां सवाये भी ओ सब संधुन संगन में रखी चायू उन्हन थोरन खां सवाये जे की अमां खाओ